इराक की पुस्तक रक्षक सच्ची कहानी से प्रेरित अरक एलन हीरो एक ऐसा शब्द है जो आजकल बहुत सुनने को मिलता है सुपर हीरो हम ऐसे काल्पनिक व्यक्ति को मानते हैं जो बेहद ताकतवर और प्रभावशाली हो जो असंभव काम कर पाए उनका नाम आलिया है वो एक महिला है और इराक में काम करती है पूरी दुनिया भी संकट में है अमेरिका और ब्रिटेन से सेनाएं इराक पर हमला करके सद्दाम को सत्ता से हटाना चाहती हैं यह कहानी अलग प्रकार के सुपर हीरो के बारे में है वो एक असली इंसान के जीवन की सही घटनाओं पर आधारित है उसे दीवारों के पार देखने या आसमान में उड़ने की जरूरत नहीं थी 2003 का साल है इराक बड़े संकट में है इराक पर एक तानाशाह सद्दाम हुसैन का क्रूर शासन है उसे सभी लोग घृणा करते हैं युद्ध के बादल मडरा रहे हैं और उसके बावजूद इराकी लोग अपनी दिनचर्या जारी रखे हैं हर सुबह आलिया अपने काम पर ड्राइव करके जाती हैं अक्सर वो दुनिया की समस्याओं के बारे में सोचकर परेशान होती हैं फिर भी उनके दिल में एक बड़ी खुशी है आलिया को अपनी नौकरी से बेहद प्यार है वो बसरा केंद्रीय पुस्तकालय की चीफ लाइब्रेरियन है वो हमेशा अपनी पसंदीदा चीज़ों से घिरी रहती हैं किताबों से जब आलिया एक छोटी लड़की थी तभी से किताबों ने उसकी उनकी ज़िंदगी में प्यार और खुशियाँ भरी थी किताबों ने उन्हें दुनिया की तमाम चीज़ों के बारे में सिखाया था जिसमें उनके खुद के महान देश की सभ्यता का रोचक इतिहास भी शामिल था किताबों से ही आलिया ने 1300 साल पुरानी महान मुस्लिम सभ्यता के बारे में जानकारी हासिल की थी जिसने अद्भुत इमारतें और शहर बसाए थे और जो उस समय दुनिया में व्यापार विज्ञान और संस्कृति में सबसे अग्रणी थे उसने प्राचीन काल के अनेकों जनजातियों सभ्यताओं राजाओं और हमलावरों के बारे में पढ़ा था किताबों से ही उसने पांच साल पहले क्रूर मंगोल आक्रमण के बारे में पढ़ा था जिसने उस पुरानी सभ्यता को नष्ट किया था और जिसने बगदाद के महान पुस्तकालय को जलाकर मेंगदाद के, के महान पुस्तकालयिया पर बेहद भला कोई पुस्तकालय को क्यूँ जलाएगा पुराने इतिहास के ज्ञान ने आलिया को अपने लाइब्रेरी की बेस कीमती किताबों के प्रति संवेदनशील बनाया बसरा के पुस्तकालय में हजारों किताबें थी आलिया रोजाना उन किताबों की खुशी सैकड़ों लोगों में बांटती थी यह कुछ पुस्तकें हैं जिनमें तुम्हें बहुत मजा आएगा तुम मुक्त होकर मुझसे जो चाहो सवाल पूछो धन्यवाद पर आक्रमण की खबरें लगातार आ रही थी और उसे आलिया की परेशानी लगातार बढ़ रही थी अक्सर वह अपने पति से युद्ध के बारे में चर्चा करती थी मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं मेरी लाइब्रेरी को कोई नुकसान न पहुंचे क्योंकि यह युद्ध बहुत जल्द ही अनियंत्रित हो सकता है बम आग लाइब्रेरी की सभी किताबों को तबाह कर देगी बिल्कुल बगा बगदाद के महान पुस्तकालय की तरह हम ऐसा नहीं होने देंगे मैं तुरंत सरकार के पास जाऊंगी आलिया बसरा के सरकारी कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी से जाकर मिली मुझे बसरा सेंट्रल लाइब्रेरी की सारी किताबों को हटाने की अनुमति चाहिए नहीं तो वो युद्ध में नष्ट हो जाएंगी सरकारी अधिकारी पर आलिया की बात का कोई असर नहीं पड़ा उसने एक उच्चर को अफसर को फोन किया जिसने मांग को ठुकरा दिया लेकिन उन किताबों को नष्ट होने से हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता हमारे इतिहास के सभी रिकॉर्ड नष्ट हो जाएंगे हमारे लोगों की सामूहिक याददाश्त हमारे पुरखों की वसीयत दुनिया में हमारा स्थान सब कुछ लूट जाएगा पर जवाब न में था सरकारी दफ्तर छोड़ते समय आलिया बहुत दुखी थी कोई रास्ता जरूर होगा उसके एक सप्ताह बाद युद्ध शुरू हो गया अगले दिन जब आलिया काम पर गई तो उन्हें बहुत परेशान करने वाला नजारा दिखा लाइब्रेरी की छत पर सरकारी सैनिक एंटी एयरक्राफ्ट बंदूकों के साथ दुश्मन के हवाई जहाजों को मारकर गिराने के लिए तैनात थे और लाइब्रेरी के अंदर सरकारी अफसर मौजूद थे जो युद्ध की तैयारी में मदद कर रहे थे इसका क्या असर होगा यह को पता था सदाम अपनी फौज को बचाने के लिए लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर रहे थे या कहे तो दुश्मन को लाइब्रेरी पर बमबारी करने को मजबूर कर रहे थे जिससे दुश्मन दुनिया को कातिल और खौफनाक लगे अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा पूरे दिन आलिया सोचती रही योजना बनाती रही शाम तक उनके दिमाग में एक अच्छा विचार आया शाम को छुट्टी के समय आलिया किताबों के एक सेल्फ के पास गई और उन्होंने अपने हैंडबैग में कुछ किताबें भरी फिर उन्होंने अपनी दोनों बगलों के नीचे भी किताबें छिपाई फिर किताबों का लोड लेकर आलिया धीरे धीरे सरकारी अफसरों के सामने से होकर हॉल में से लॉबी में से गुजरकर लाइब्रेरी के पास गई अपनी कार तक पहुँचते पहुँचते आलिया के दोनों कंधे और बाजू किताबों के बोझ से दुक रहे थे फिर उन्होंने इधर उधर देखा किसी ने भी उन्हें नहीं देखा था फिर उन्होंने किताबों को कार के बूट में डाला उसके बाद वो और किताबें लेने वापस गई सभी सरकारी अफसर युद्ध के कामकाज में व्यस्त थे किसी को भी महिला लाइब्रेरियन के आने जाने का कोई संदेह नहीं हुआ आलिया ने इस तरह कई चक्कर लगाए अंत में उन्होंने कार का बूट और पिछली सीट को किताबों से भरा और उन्हें कालीन और अपने साल से ढक दिया फिर वो कार में घर गई पति ने किताबें घर के अंदर ले जाने में मदद की उन्होंने किताबों को एक कमरे में ढेर बनाकर रखा अगले दिन आलिया कार में किताबों को की एक और खेप लाई फिर अगले दिन और अगले दिन और फिर हर दिन उन्होंने ऐसा ही किया जल्द ही घर के सभी कमरे किताबों से लबालब भर गए फिर हॉल हॉल में भी हॉल भी किताबों से भर गया और फिर गेस्ट रूम में भी सिर्फ किताबें ही थी मुझे नहीं लगता है कि अब हम रात को रुकने के लिए किसी मेहमान को बुलाएंगे नहीं मेहमान आएंगे चालीस हजार बहुत विशेष मेहमान अगर मुझे उन किताबों को यहाँ लाने का पर्याप्त समय मिला तो मैं ये मजाक क्यों कर रही हूं युद्ध बहुत तेजी से बढ़ रहा है मेरे पास समय नहीं है उस दिन बाद उनके भय की पुष्टि हुई ब्रिटिश लड़ाकू हवाई जहाज बसरा पर उड़ान भरने लगे आलिया ने अपनी खिड़की से झाका लोग सड़कों पर दौड़ रहे थे आलिया ने लाइब्रेरी को फोन किया घंटी लगातार बस्ती रही हर घंटी के साथ आलिया का दिल और तेजी से धड़कने लगा अंत में अंत में लाइब्रेरी के संरक्षक कस्टोडियन ने फोन उठाया सभी सरकारी अफसरों सैनिक सुबह लाइब्रेरी को छोड़कर चले गए अगले दिन सुबह तड़के ही अलिया कार में लाइब्रेरी गई फिक्र के मारे वो पूरे रात सोई नहीं सड़कों पर कोहराम मचा था लोग सभी दिशाओं में इधर उधर भाग रहे थे उनके हाथों में लूटा हुआ माल था सोफे टेलीविजन कपड़े उपकरण छोटे और बड़े आइटम वैन और कारों में ठेलों और गाड़ियों में और कुछ लोग पैदल ही कई दूर से युद्ध और विस्फोट की आवाज़ आ रही थी और यहाँ वहाँ कोई इमारत जल रही थी जिसका काला धुआं आसमान में छाया था काफ़ी देर के बाद आलिया लाइब्रेरी में पहुँची वो झट से अंदर घुसी लुटेरे वहाँ आ कर जा चुके थे वे अपने साथ सबकालीन कुर्सी मेजें बल्ब पंखे और जाने क्या क्या नहीं ले गए वे साथ में पेंसिल शार्पनर वैक्यूम क्लीनर और कॉफी बनाने की मशीन तक ले गए थे केवल एक ही चीज वे नहीं लेकर गए क्या किताबें अब समय बहुत कम है अनीश हेलो मैं आलिया हूँ अनीश आलिया का अच्छा दोस्त था अनीश आलिया का अच्छा दोस्त था लाइब्रेरी के पास में उसका रेस्टोरेंट था हाँ अलिया किताबें क्या वो ख़तरे में हैं मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा उन किताबों में बशरा का पूरा इतिहास छिपा है ताज़िकलिया को हमारी मदद चाहिए तुम सभी कर्मचारियों से संपर्क करो मैं अपने सभी भाइयों को अपने भाइयों को भी बुलाता हूँ हम लोग आधे घंटे में पुस्तकालय में मिलेंगे मीटिंग में आलिया ने कुछ कहा रुटेरों ने हमारी लाइब्रेरी पर हमला किया है इस युद्ध में लाइब्रेरी आसानी से नष्ट हो सकती है बिल्कुल बगदाद की महान लाइब्रेरी की तरह लेकिन अगर आप मदद करेंगे तो शायद हम इनकी बेशकीमती किताबों को बचा सकें। मेरे दिमाग में एक योजना है कुछ ही दो देर में सभी लोग योजना को लागू करने में शामिल हो गए एक समूह ने किताबों की लाइब्रेरी किताबों को लाइब्रेरी के सेल्फ से निकाला और लाइब्रेरी के पिछले दरवाजे के पास सावधानी से उनके ढेर लगाए दूसरा समूह किताबों को लाइब्रेरी के बाहर एक ऊंची दीवार के पास ले गया दीवार अनीश के रेस्टोरेंट से सटी हुई थी दीवार के पार किताबें तीसरे समूह को सौंपी जाती थी वे लोग किताबों को रेस्टोरेंट में ले जाकर ऊंची ऊंची में सजाते थे बहुत बड़ा काम था सभी लोग दिन रात काम करते रहे सूरज निकला पर वे अभी भी काम कर रहे थे हर कोई थका था लेकिन फिर भी सब काम में जुटे थे दूर से बंदूकों और बमों की आवाजें आ रही थी जैसे जैसे दिन चढ़ता गया और अधिक स्थानीय लोग दुकानदार पड़ोसी राहगीर सभी इस मुहिम में शामिल होते गए उनमें से कुछ लोग बहुत पढ़े पढ़े लिखे थे पर कुछ बिल्कुल निरक्षर थे सभी लोग पुस्तकों को बचाने की कोशिश कर रहे थे किताबों को कुछ भी नुकसान पहुंचा तो मुझे बहुत दुख होगा युद्ध तो शुरू होने से पहले ही हम लोग किताबों का काम समाप्त कर देंगे शायद उन्हें और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी वे जितना अधिक थकते हैं वे उतनी ही ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं हमें उनकी मदद करनी चाहिए मैं लाइब्रेरी में के काम में हाथ बंटाने जा रहा हूँ मेरा इंतजार करना मैं अपनी दुकान बंद करके तुम्हारे साथ आऊँगा मुझे अच्छी तरह पढ़ना आता है लाइब्रेरियर ने मुझे यह बताया मैं धीरे धीरे करके पढ़ना सीख रहा हूं लगता है कि सबदाम के बारे में लिखी पुस्तकों का कोई सहज कर रखना नहीं चाहता है बिल्कुल सही अनीश को आलिया के चेहरे पर तनाव दिखा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लगती तुम कुछ देर आराम क्यों नहीं करती लेकिन अभी बहुत काम बाकी है सिर्फ पांच मिनट आराम करो तुम्हारी बात ठीक है ताबूम फटाका दूज दूर एक जोर का विस्फोट युद्ध करीब और करीब आ रहा है विस्फोट से धुएं का एक बादल आसमान में उठ रहा है मैं आज रात को सोऊंगी। इस समय हर सेकंड मायने रखता है उन्होंने मध्यरात्रि तक काम किया गुड नाइट आलिया सुबह मिलेंगे आलिया लाइब्रेरी का ताला लगाती है और अनिस उसके साथ कार तक पैदल जाता है मैं चाहती हूँ कि जब तक सभी पुस्तकें सुरक्षित नहीं रख जाती तब तक मैं बाकी सभी के साथ काम करूँ आप एक इंसान हैं आलिया आपसे जो कुछ भी बना वो आपने किया तीन घंटे बाद आलिया गहरी नींद में सोई थी और किताबों के सपने देख रही थी तभी फ़ोन की घंटी बजी हेलो नहीं लाइब्रेरी में आग लगी है मुझे वहां तुरंत जाना होगा मैं कार में लेकर चलूँगा एक भयानक दृश्य ये किसने किया क्या हुआ हमें नहीं पता फायर ब्रिगेड कहाँ है यहाँ कौन इंचार्ज है हमने ब्रिटिश सेना से मदद मांगी लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया ऐसा नहीं होना चाहिए हमने बहुत मेहनत की है हमने बहुत कुछ किया या आपको यह पता है कि हमने बहुत सारी किताबें बचाई है पर नहीं। लंबे समय तक आलिया वहीं खड़े होकर आपको घूरती रही यह पुस्तकें मेरे लिए लोगों जैसी हैं जिंदा सांस लेती हुई वो मेरी सबसे अजीज दोस्त है आग धधकती धड़ती और उसने लाइब्रेरी को अपनी गिरफ्त में ले लिया अंत में सिर्फ कुछ अंगारे और राख ही बची आलिया सब खत्म हो गया तुम काफी थक गई हो और रेस्तरा में चलो मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊंगा बाद में काश हमारे पास कुछ और समय होता काश आलिया तुम्हारी तबियत ठीक नहीं लगती क्या बात है मुझे बहुत चक्कर आ रहा है तुम तुरंत लेट जाओ पीछे एक पलंग पड़ा है आलिया को अस्पताल ले जाना चाहिए वहां डॉक्टर ने जांच करने के बाद उन्हें बताया उन्हें एक स्ट्रोक आया है उन्हें आराम की सख्त जरूरत है आने वाले दिनों में आलिया की अच्छी तरह देखभाल हुई बहुत से लोग उनसे मिलने आए। फिर आलिया घर पर ही आराम करती रही एक दिन अनिस उनसे मिलने आता है आप कैसा महसूस कर रही है काफी बेहतर परंतु अभी भी परंतु अभी भी मुझे उन खोई हुई किताबों के बारे में सोचकर दुख होता है लेकिन हमने किताबें खोई कम और बचा ज्यादा पर मेरे कर्मचारियों ने रेस्टोरेंट में भरी सभी किताबों की गिनती की है इसके अलावा जो किताबें आपके घर पर हैं सब मिलाकर वो तीस हजार से ज्यादा किताबें होंगी तीस हजार बिल्कुल सही वो तो बहुत सारी किताबें हुई जैसे ही आलिया की तबीयत ठीक हुई उसने और उसके पति ने एक ट्रक किराए पर लिया बहुत सारे दोस्तों की मदद से उन्होंने सारी किताबों को रेस्टोरेंट से निकालकर कई मित्रों और पड़ोसियों के घर में ट्रांसफर किया चित्रों वाली किताबें यहां इतिहास वाली किताबें वहां अब रिटायर होने से पहले आलिया के सामने एक अन्य बहुत बड़ी चुनौती है एक आलिशान लाइब्रेरी डिजाइन करना और उसका निर्माण करवाना वो एक बहुत बड़ा काम है जिसमें तमाम अलग अलग लोग नागरिक आर्किटेक्ट दान एजेंसी बिल्डर आदि के सहयोग की जरूरत होगी आलिया को पुस्तकों और लाइब्रेरी से इतना प्यार है इसलिए वो उस, उसमें अपना पूरा दिल लगाती है और वैसे उनका दिल खुश है आलिया की कहानी इराक और मध्य पूर्व में पुस्तकालयों के लंबे और आकर्षक इतिहास में सिर्फ एक नई कड़ी है यहाँ कुछ अन्य कहानियां हैं जिदे आप जिन्हें आप शायद न जानते हो इराक कहलाने वाली भूमि सच में सभी लिखित भाषाओं का जन्मस्थान थी 5,000 साल पहले लगभग 3,500 ईसा पूर्व में प्राचीन सुमेरियों ने गिली मिट्टी की तख्तियों पर दलदल में पाई जाने वाली नरकट की पच्चर से आकारों के चिन्ह बनाए थे तेज धूप में सेकने के बाद मिट्टी में उनकी स्थाई छाप पड़ जाती थी इस लेखन को क्यूनिफॉर्म कहा जाता था इन क्यूनिफॉर्म तख्तियों के संग्रह से दुनिया के पहले पुस्तकालय बने मध्य सीरिया के प्राचीन शहर एल्बा में लकड़ियों के अलमारियों में 15,000 से अधिक मिट्टी की तख्तियों पर एक व्यापक महल पुस्तकालय था 2250 ईसा पूर्व में अक्का आक्रमणकारियों ने पूरे शहर को नष्ट कर दिया था लेकिन 1980 में एक पुरा तत्वविद ने मिट्टी के दो से अधिक दस्तावेजों को अभी भी सजो कर रखा है मिट्टी की यह तख्तियां चार की रगड़ के बाद कैसे जीवित रही एल्बा के दो साल बाद मिश्र के महान अलेक्जेंड्रियन पुस्तकालय में रखे पांच लाख से अधिक ग्रंथ पूरी तरह नष्ट हो गए दोनों पुस्तकालयों को जला दिया गया पर एल्बा की लाइब्रेरी में क्या फर्क था अंतर यह था कि एलेक्जेंड्रा की लाइब्रेरी में पांडुलिपियां पपीरस की बनी थी वे पतले कागज की तरह छिले हुए पौधों से बने स्क्रॉल थे कागज की तरह पपीरस भी बहुत आसानी से जलता है पर एल्बा की मिट्टी की तकियों को आग ने और अधिक कठोर बना दिया जिससे वे और अधिक टिकाऊ बन गई एल्बा को जलाने से उसके विजेता ने अनजाने में शहर के साहित्य की रक्षा की महान बगदाद पुस्तकालय के जलने की कहानी ने आलिया पर बचपन में गहरी छाप छोड़ी थी बारह सौ के मंगोल आक्रमण में केवल एक हफ्ते में मंगोलियाई नेता कुलगु खान ने शहर के लगभग सार्वजनिक पानी नीला हो गया था निजामिया पुस्तकालय गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया लेकिन मंगोल आक्रमणों से नष्ट नहीं हुआ वास्तव में आज भी दुनिया का तीसरा सबसे पुराना पुस्तकालय है वास्तव में वो आज भी दुनिया का तीसरा सबसे पुराना पुस्तकालय है आलिया की लाइब्रेरी भी काफी मुश्किलों से गुजरी बसरा सेंट्रल लाइब्रेरी में व्यापक मरम्मत का काम चल रहा है पुस्तकालय का पूरी तरह से नवीनीकरण होगा वहां इंटरनेट सेवाओं के साथ साथ एक कंप्यूटर लैब और स्थानीय बच्चों के लिए एक समर स्कूल कार्यक्रम जैसी नई सेवाएं भी होंगी सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि लाइब्रेरी में हजारों की संख्या में पुरानी पुस्तकें मिलती रहेंगी आलिया और उसके दोस्तों ने इराक की अनमोल सांस्कृति वसियत को बचाने के लिए जो मेहनत की थी वो बेकार नहीं जाएगी